पातंजल योग प्रदीप दर्शन समन्वय प्रकृतिर सृष्टिककृतिर्मांतोकार तस्गण से षोल कस्मपी षोलशका पंचभ्य पंचभूता मूल प्रकृति से महत महत से अहंकार अहंकार से षोल का समूह अर्थात पांच तन्मात्राएँ और ग्यारह इंद्रियाँ इन सोलह में से जो पांच तनमात्राएँ हैं उनसे पाँच स्थूलभूत उत्पन्न होते हैं न्याय वैशेषिक तथा सांख्य और योग के सिद्धांतों में तुलना इस प्रकार जहां न्याय और वैशेषिक ने जड़ द्रव्यों में पृथ्वी जल अग्नि और वायु के परमाणु तथा मन को अड़ू अति सूक्ष्म और आकाश दिशा तथा काल को विभु व्यापक रूप से निरवयव और नित्य माना है सांख्य और योग ने उनमें से काल और दिशा को जड़ तत्व में सम्मिलित नहीं किया है क्योंकि वे वास्तविक तत्व नहीं हैं, न प्रकृति है न विकृति और न पुरुष के सदृश प्रकृति और विकृति दोनों से भिन्न कोई चेतन पदार्थ ही सांख्य और योग के मत में ये दोनों एक क्रम से दूसरे क्रम में और एक स्थान से दूसरे स्थान में परत्व अपरत्व आगे पीछे निकटता और दूरी बतनाने के लिए केवल बुद्धि की निर्माण की हुई वस्तुएं हैं स्वयं अपना कोई अस्तित्व नहीं रखते मन के स्थान पर अहंकार और पृथ्वी जल अग्नि तथा वायु के परमाणुओं के स्थान पर तमात्राएँ और उनको अवकाश देने वाले आकाश के स्थान पर महत हो सकता है ऐसी अवस्था में मूल प्रकृति को मानने की आवश्यकता नहीं रहती क्योंकि तन्मात्राएं अणु होने से और महत्त्व विभू होने से अन्य किसी समुवायी अर्थात उपादान कारण की अपेक्षा नहीं रखते किंतु जहां कि न्याय वैशे का क्रम दिखलाया है वहीं से सांख्य मूल जड़ तत्व की खोज में सूक्ष्मतर एवं सूक्ष्मतम सृष्टि के क्रम की ओर गया है जिस जड़ तत्व के अंतर्गत विभु और अणु दोनों प्रकार के जड़ पदार्थ हैं वह सबसे प्रथम जड़ तत्व तीन गुण हैं सत्व रजस और तमस इसलिए कपिल मुनि बतलाते हैं त्रैगुण्यम आठों प्रकृतियाँ और सोलह विकृतियाँ सत्व रजस तमस गुण रूप ही हैं न्याय और वैशेषिक में जिस प्रकार द्रव्यों के चौबीस गुण धर्म बतलाए हैं उस प्रकार ये तीनों गुण किसी द्रव्य के गुण धर्म नहीं हैं किसी स्वयं द्रव्य धर्मी हैं जिनके सहयोग वियोग से सारी सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय होती है इनको गुण इसलिए कहा गया है कि चेतन और जड़ तत्व में पुरुष चेतन तत्व तो मुख्य है और ये जड़ तत्व गौड़ है अथवा जिस प्रकार तीन लपेट की ऐंठ से रस्सी बटी हुई होती है उसी प्रकार जड़ तत्व तीन गुण अर्थात तीन लपेट वाला है जिससे सारी सृष्टि बनी हुई है प्रत्यप्रीति विषादात्मका प्रकाश प्रवृत्ति प्रवृत्तिमार्थ अनोनयाश्रय जनन मिथुन वृत्त युणा गुण सुख दुख और मोह स्वरूप है प्रकाश प्रवृत्ति और रोकने की सामर्थ्य वाले हैं एक दूसरे को दबाने सहारा देने प्रकट करने और साथ रहने के कर्म वाले हैं गुणों का स्वरूप गुण सुख स्वरूप है रजोगुण दुख स्वरूप है और तमोगुण मोह स्वरूप है तमोगुण मोह स्वरूप